देवी भागवत सातमा स्कंध जगदम्बा के दुर्गा सताक्षी और शाकंभरी नामों का इतिहास देवगण बोले भ्रमणशील जगत की एकमात्र कारण भगवती परमेश्वरी शाकंभरी सतलोचने तुम्हें अनेक नमस्कार है संपूर्ण उपनिषदों से प्रशंसित तथा दुर्गम नामक दैत्य की संघारिणी एवं पंचकोश में रहने वाली कल्याण स्वरूपणी भगवती माहेश्वरी तुम्हें नमस्कार है मुरीश्वर शांत चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा जिनका विग्रह ही प्रणव का अर्थ है उन भगवती भुवनेश्वरी की हम उपासना करते हैं अनंत कोट ब्रह्मांडों की जिसने उत्पत्ति हुई है तथा जो दिव्य विग्रह से सुशोभित है एवं जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु आदि को प्रकट किया है उन भगवती भुवनेश्वरी के चरणों में इस सर्वतोभाव से मस्तक झुकाते हैं सबकी व्यवस्था करने वाली माता सताक्षी दया से परिपूर्ण है इनके सिवा कोई भी राजा महाराजा ऐसा नहीं है जिसे संकटग्रस्त हीन व्यक्तियों को देखकर इतनी रुलाई आ सके व्यास जी कहते हैं राजन ब्रह्मा विष्णु आदि आदरणीय देवताओं के इस प्रकार स्तवन एवं विविध द्रव्यों से पूजन करने पर भगवती जगदम्बा तुरंत संतुष्ट हो गई कोयल के समान मधुर भाषण करने वाली उन देवी ने प्रसन्नता पूर्वक वेदों को दैत्य से छीनकर देवताओं को सौंप दिया साथ ही ब्राह्मणों से विशेष रूप में कहा जिसके अभाव में आज ऐसा अनर्थकारी समय सामने उपस्थित था वह यह देववाणी मेरे शरीर से प्रकट हुई है सम्यक प्रकार से इसकी रक्षा करनी चाहिए मेरे पूजा में सदा संलग्न रहना तुम्हारा परम कर्तव्य है क्योंकि तुम मेरे सेवक हो तुम्हारे कल्याण के लिए इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई उपदेश नहीं है मेरे हाथ से दुर्गम नामक दैत्य का वध होता हुआ है अतः मेरा एक नाम दुर्गा है मैं सताक्षी भी कहलाती हूँ जो व्यक्ति मेरे इस नामों का उच्चारण करता है वह माया को छिन्न भिन्न करके मेरा स्थान प्राप्त कर लेता है व्यास जी कहते हैं राजन सच्चिदानंद राजिदानी भगवती जगदम्बा इस वाक्यों से देवताओं को परम संतुष्ट करके उनके सामने ही सहसा अंतर ध्यान हो गई यह संपूर्ण परमोत्तम तथा गोपनीय रहस्य मैं तुम्हें सुना चुका इसके प्रभाव से समस्त कल्याण सुलभ हो जाते हैं जो भक्ति पायण बड़भागी पुरुष निरंतर इस अध्याय का श्रवण करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है और अंत में वह देवी के परम धाम को प्राप्त हो जाता है व्यास जी कहते हैं राजन इस प्रकार सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के कुछ उत्तम चरित्र का वर्णन मैंने कर दिया मनुजेंद्र भगवती पराशक्ति की कृपा से उन राजाओं ने महान प्रतिष्ठा प्राप्त की थी जितना की भगवती के प्रसन्न होने पर कुछ भी अलभ्य नहीं रहता क्योंकि तो जो जो भी विभूति युक्त ऐश्वर्य युक्त कांति युक्त और शक्ति युक्त पदार्थ है उस उसको तुम भगवती के तेज के अंश ही समझना चाहिए राजन ये तथा ऐसे ही अन्य भी बहुत से नरेश भगवती जगदम्बा की उपासना करके संसार रूपी वृक्ष की जड़ काटने के लिए कुठार के समान हो चुके हैं अतएव समय सम्यक प्रकार से भगवती भुवनेश्वरी की सेवा करो जैसे धान्य चाहने वाला व्यक्ति पुआल छोड़ देता है वैसे ही अन्य सब व्यवसायों से पृथक रहो राजन देवी परमाशक्ति है इनके चरण कमल दिव्य रत्न है वेद रूपी क्षीर समुद्र का मंथन करके इन्हें पा जाने के कारण मैं कृथार्थ हो गया जब अन्य कोई भी देवता पंच ब्रह्म मंच पर बैठने के लिए तैयार न हो सका तब इन महादेवी ने उस पर बैठना स्वीकार कर लिया जो इन पांच देवताओं से परे की वस्तु है उसे वेद में अव्याकृत कहते हैं जिसमें सारा जगत सूत्र में मणियों की तरह ओत प्रोत है उसे अव्याकृत शक्ति का नाम भगवती भुवनेश्वरी है राजेंद्र उन भगवती भुवनेश्वरी के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य संसार से मुक्त नहीं हो सकता